श्री राम कृष्ण भावधारा श्री रामकृष्ण भावधारा का प्रवाह पर्वतों से उत्पन्न होने वाली सभी नदियों का प्रवाह सर्वप्रथम पर्वतीय प्रदेश से होता है तब वे खरस्रोता गहरी एवं सुरम्य होती है मैदान पर आने पर वे फैल जाती है तथा उनके प्रवाह में वह गहराई नहीं रहती जो पर्वत प्रदेश में रहती है जल भी जो पहले निर्मल था अधिक मैल हो जाता है ठीक यही बात भावधारा के साथ भी होती है भावधारा शिष्य प्रशिष्यों के भीतर भाव संचार के माध्यम से प्रवाहित होती है इन अंतरंग शिष्यों का जीवन चरित्र आध्यात्मिक सौंदर्य एवं संपदा से पूर्ण अत्यंत पवित्र एवं आकर्षक होता है तथा साधना की कठोरता रूपी वेग से युक्त भी होता है पर्वती स्थलों की तरह ये सामान्य लोगों के लिए दुर्गम्य होते हैं यही नहीं पर्वत प्रदेश की घाटियों चट्टानों और जंगलों की तरह ये शिष्य अपने चरित्र की विशेषता के द्वारा इस भावधारा को विविधता एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं स्वामी विवेकानंद में यह धारा एक विशाल चौड़े प्रपात की तरह हो गई थी तो माँ शारदा में इसी भावधारा को हम हिमालय के ऊंचे स्थान में पहाड़ों से घिरे एक शांत झील के समान पाते हैं समाज में अधिकाधिक प्रसारित होने पर तथा शिष्य परंपरा की तीसरी एवं चौथी पीढ़ी तक पहुंचने तक इस भावधारा का वेग कम हो जाता है लेकिन यह अधिक आसानी से लोक भी हो गया जाती है तथा अधिकाधिक लोगों का उपकार भी इससे होता है उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों से बह रही विशाल गंगा की तरह इस भावधारा से आज हजारों लाखों लोग परिचित हो गए हैं एवं उसमें स्नान कर शांति प्राप्त कर रहे हैं है। और आगे जाने तथा अधिक चौड़ी होने पर बड़ी नदियां शाखाओं में विभक्त हो सकती दिखाई देती है इसी प्रकार यह भावधारा भी पांच प्रमुख शाखाओं में विभक्त है सर्वत्यागी सन्यासियों का रामकृष्ण संघ दूसरा सर्व त्यागी सन्यासियों का शारदा मिशन तीसरा रामकृष्ण एवं विवेकानंद के नाम से चल रहे ऐसे आश्रम सेवा संस्थाएं एवं समितियां जो रामकृष्ण मिशन की शाखाएं न होते हुए भी इसी भावधारा पर आधारित है चौथा संघ के दीक्षित गृहस्थ एवं गैर सन्यासी भक्तों का बृहस्थ समुदाय और पांचवा ऐसे असंख्य लोग जो ऊपरयुक्त शाखाओं से सीधे संबंध न संबद्ध न होते हुए भी भावधारा से प्रभावित हैं तथा उससे सहानुभूति रखते हैं भावधारा के उपयोग की विधि उद्गम एवं विस्तार की प्रक्रिया की जानकारी महत्वपूर्ण होते हुए भी जिज्ञासु पाठक उस जल में अधिक रुचि रखता है जो इस भावधारा में प्रवाहित होता है जिस प्रकार एक नदी या सरिता का उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है उसी प्रकार भावधारा भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता एवं रुचि भेद के अनुसार अलग अलग प्रकार से उपयोगी हो सकती है भावधारा के उपयोग की, की विभिन्न विधियों का दिग्दर्शन तो बंगाली भजनों में बड़े सुंदर ढंग से किया गया है जिनका भावानुवाद यहाँ देना उचित होगा बंग हृदय गोमुख से बहे करुणा गंगा आओ दौड़े आव जो शुष्क कंठ ओ प्यास व्यर्थ वासना अनल दहन और सहे कितने जन्म मरण मृग तृष्णा का पीछा करते सम्वेद से सिक्त तन शीतल जल में एक डुबकी शांत करे सब ज्वाला जाह्नवी तीर पर तृष्णा अंध वही जो खोजे सरोवर राम कृष्ण पावनी गंगा चली ब्रह्मानंद सागर आओ शीघ्र धरो चरण अंत व्यर्थ आवागमन होगा प्रेम में पिघलकर जल हो जाओ कड़ा मिलता नहीं तरल हो मिलकर एक हो जाओ सदा नम्र हो नदी की तरह चले आओ जय जगदीश बोल कल कल सतत बह जाओ विश्वास रूपी तरंग उठा मोह बांध चूर्ण करो इस ओर उस ओर देखे बिना नाचते गाते चले आओ इस जल में जो स्नान करे मृत्यु जरा नहीं रहे पीने से प्यास मिटे मन का महल जाए धुले यदि तैरना भूलकर कूद सको तो पूरी तरह बह जाओ बहते बहते अमृत सागर को पहुंच जाओ कुछ लोग केवल सैर करने आकर नदी के सुरम्य दृश्य को देखकर चले जाते हैं कुछ स्नान करते जल पीते तथा भर कर साथ ले जाते हैं अन्य कुछ नहर काट काटकर उससे अपने खेतों को सींचते हैं गंगा जैसी पावनी नदी के किनारे कुछ लोग घर बनाकर वहीं बस जाते हैं ऊपरयुक्त गीत में नदी के प्रवाह में डूबने गलने अथवा बहकर सागर तक पहुँचने का उल्लेख किया गया है सामान्य सज्जता के साथ ये दुर्घटनाएं हो सकती हैं लेकिन भावधारा के संदर्भ में इनका बड़ा भावपूर्ण तात्विक अर्थ है श्री रामकृष्ण की जीवनी तथा श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का उत्सुकता वस पाठ करने वाले तथा इससे क्षणित आनंद का आस्वादन करने वाले मानव वे लोग हैं जो नदी की सैर करने और उसे देखने भर आते हैं कुछ ऐसे अभावे अभागे भी हैं जो भागीरथी गंगा जैसी नदी को देखने के बदले उसके घाटों पर फैली गंदगी को ही देखते एवं उसकी फ़ोटो खींचते हैं दूसरों को दिखाने के लिए श्री राम कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद के उपदेशों में त्रुटि देखकर उनकी निंदा करने वालों की भी यही उपमा है लेकिन बहुत से लोग इन महापुरुषों की जीवनी एवं उपदेशों का नित्य पाठ रूपी स्नान करके अपनी संसार ज्वाला को शांत एवं मन के मैल को दूर करते हैं सांसारिक चिंता वासनाओं की उष्णता आदि से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति विषय भोग रूपी मरीचिका के जल से तृप्त होने के लिए सब प्राण परिश्रम करता है लेकिन तृप्ति के बदले अशांति एवं क्लांति ही प्राप्त करता है वासना रूपी अग्नि विषय रूपी घी प्राप्त कर और अधिक प्रज्वलित ही होती है तब श्री रामकृष्ण उपदेशा मृत की धारा का पान कर उससे निर्मित वातावरण में अवगाहन कर वह अपने श्रम को लाखव कर सकता है गंगा में अपनी इच्छा से नहाए अथवा फिसल कर या किसी के धक्का दे देने से गिर पड़े परिणाम तो एक ही होगा ठीक इसी तरह जानबूझकर कर रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा का संपर्क हो या अनायास अथवा किसी के द्वारा कराया जाए परिणाम तो एक ही होगा श्री रामकृष्ण वचनामृत के लिपिक मास्टर महाशय स्वयं भी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो अचानक श्री रामकृष्ण का संस्पर्श पाकर धन्य हो गए थे ऐसे अनेक दृष्टांत हैं जहाँ व्यक्ति अनायास ही श्री रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य या रामकृष्ण संघ के सन्यासी अथवा साधु के अचानक संस्पर्श में आ इस भावधारा का परिचय पाकर धन्य हो गया है ऐसे शांति एवं तृप्तिदायी भावधारा के रहते जो वैसे अथवा राजनीति परक साहित्य पढ़ते हैं वे मानो उन अंधों के समान है जो गंगा के किनारे रहते हुए भी उसे न देख सकने के कारण सरोवर के रुके हुए गतिहीन बदबूदार जल को खोजते हैं कुछ लोग भावधारा से संबंधित साहित्य चित्र आदि को अपने घर में ले जाकर उसी तरह रखते हैं जैसे लोग गंगा जल को घड़ों में भर कर रखते हैं जिससे चित्त की अशांति एवं दुख कष्ट के समय उनका उपयोग कर तत्काल शांति पा सके भावधारा के स्थायी उपयोग की विधि विषय सेवन राग द्वेषादि युक्त संस्कारों के उदय अथवा कुसंग से प्राप्त मनोमल को दूर करने के लिए बार बार इस भावधारा मृत के पान एवं इसमें स्नान की आवश्यकता है लेकिन इस धारा के उपयोग की कुछ विधियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा स्थायी लाभ हो सकता है यदि नहर काटकर इसके जल को अपने खेत पर तक लाया जा सके तो उससे नित्य स्नान पान का अभाव तो मिटेगा ही धन धान्य की भी वृद्धि होगी नहर काटकर धरती से सोना उगाने का मार्ग पुरुषार्थ का है जो किसान भूख प्यास स्नान निद्रा प्रियजनों के नि, निमंत्रण आदि सभी की उपेक्षा कर निरंतर कठोर परिश्रम से नहर बनाने में लगता है वही उसमें सफल हो सकता है थोड़ी सी बाधा से काम रोकने या स्थगित करने वाला किसान कभी सफल नहीं हो सकता इसी तरह श्री रामकृष्ण के उपदेशों का दीर्घकाल तक निरंतर एवं लगन के साथ अभ्यास करने से उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के प्रयत्न से साधक अपने मन रूपी खेत में ऐसा सोना उगा सकता है जो कालुष्य के से कभी मलिन नहीं होता दो किसानों का उपयुक्त दृष्टान्त श्री रामकृष्ण का ही है वे यह भी कहते हैं कि यदि खेत के मेड़ में छेद हो तो उससे उसमें से पानी बह जाता है वैराग्य द्वारा विषयाशक्ति रूपी छिद्रों को बंद करना चाहिए